अर्जुन का लक्ष्य वेद और उन और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय वैशंपान जी कहते हैं जन्मेजय ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हंसी न करा दे कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे कोई कोई कहने लगा यह उत्साही वीर है इसका मनोरथ पूर्ण होगा देखो यह सिंह के समान चलता है गजराज के समान बलवान है यह सब कुछ कर सकता है यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों करता तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य क्या है ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है परशुराम ने युद्ध में छत्रियों को जीत लिया अगस्त ने समुद्र को पी लिया इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्य वेद कर ले ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे जिस समय ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेकों बातें हो रही थी उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए उन्होंने धनुष की प्रदीक्षिणा की भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके रौंदा नहीं चढ़ा सके उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी सभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने पाँच बार उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा चारों तरफ कुलाहल होने लगा अर्जुन के सिर पर दिव्य पुरुषों की वर्षा होने लगी ब्राह्मण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 यदि यह कन्या हम लोगों को वरन नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है परंतु इसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने की के लिए दौड़े राजाओं को क्रोधित देख द्रुपद डर गए वे ब्राह्मणों की शरण में गए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 आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा ना रही आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं हैं मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भर कर युद्ध करूँ तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता अर्जुन ने कहा कर्ण मैं साक्षात धन या परश्राम नहीं हूँ मैं समस्त शस्त्रों का रहस्य एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त तक मुझे अच्छा अभ्यास है मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ तुम तो अपना जोर आजमाओ महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंद्वी को अजय समझ युद्ध से स्वयं हट गया जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवारे हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे आगे खींचकर पीछे झोंक एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दावे दाव करके घूसों की चोट करते पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे दो घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया सभी ब्राह्मण हंसने लगे भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया तब सभी लोग प्रशंक हो गए सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया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 कहीं राक्षसों से तो उन मुठभेड़ नहीं हो गई उसी समय तीसरी पर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर पर आए